युवकों के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव जो हो हमने प्रथम ही यह दिखा दिया है कि वेदांत शब्द से भारत के समस्त धर्म समस्ट रूप से समझे जाते हैं और यह वेदांत वेदों का एक भाग होने के कारण सभी लोगों द्वारा स्वीकृत हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है आधुनिक विद्वानों के विचार जो भी हो एक हिंदू यह विश्वास करने को कभी तैयार नहीं है के वेदों का कुछ अंश एक समय में और कुछ अन्य समय में लिखा गया है उनका अब भी यह दृढ़ विश्वास है कि समग्र वेद एक ही समय में उत्पन्न हुए थे अथवा यदि मैं कर सकूं उनकी सृष्टि कभी नहीं हुई वे चिरकाल से सृष्टिकर्ता के मन में वर्तमान थे वेदांत शब्द से मेरा यही अभिप्राय है और भारत के द्वैतवाद विशिष्टा और अद्वैतवाद सभी उनके अंतर्गत हैं संभवतः हम बौद्ध धर्म यहाँ तक कि जैन धर्म के भी अंश विशेषों को ग्रहण कर सकते हैं। यदि उक्त अनुग्रह पूर्वक हमारे मध्य में आने को सहमत हों, हमारा हृदय पर्याप्त प्रशस्त है हम उनको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं, वे ही अपने को राजी नहीं हैं, हम उनको ग्रहण करने के लिए सदा प्रस्तुत है कारण यह है कि विशिष्ट रूप से विश्लेषण करने पर तुम देखोगे कि बौद्ध धर्म का सार भाग इन्हीं उपनिषदों से लिया गया है यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का तथा कथित अद्भुत और महान आचार शास्त्र किसी न किसी उपनिषद में जो का त्यों विद्यमान है इसी प्रकार जैन धर्म के उत्तमोत्तम सिद्धांत भी उपनिषदों में वर्तमान है केवल असंगत और मनमानी बातों को छोड़कर इसके पश्चात भारतीय धार्मिक विचारों का जो समस्त विकास हुआ है उसका बीज हम उपनिषदों में देखते हैं। कभी-कभी इस प्रकार का निर्मूल अभियोग लगाया जाता है कि उपनिषदों में भक्ति का आदर्श नहीं है जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन अच्छी तरह किया है वे जानते हैं कि यह अभियोग बिल्कुल सत्य नहीं है प्रत्येक उपनिषद में अनुसंधान करने से यथेष्ट भक्ति का विषय पाया जाता है किंतु इनमें से अधिकांश भाव जो परिवर्ती काल में पुराण तथा अन्यान्य स्मृतियों में इतनी पूर्णता से विकसित पाए जाते हैं उपनिषदों में बीज रूप में विद्यमान है उपनिषदों में मानो उसका ढांचा उसकी रूपरेखा ही वर्तमान है किसी किसी पुराण में यह ढांचा पूर्ण किया गया है किंतु कोई भी ऐसा पूर्ण विकसित भारतीय आदर्श नहीं है जिसका मूल स्रोत उपनिषदों में खोजा न जा सका हो बिना उपनिषद विद्या के के विशेष ज्ञान अनेक व्यक्तियों ने भक्तिवाद को विदेशी स्रोत से विकसित सिद्ध करने की हास्यास्पद चेष्टा की है किंतु तुम सब जानते हो कि उनकी संपूर्ण चेष्टा विफल हुई है तुम्हें जितनी भक्ति की आवश्यकता है सब उपनिषदों में ही क्यों संहिता पर्यंत सब में विद्यमान है उपासना प्रेम भक्ति और जो कुछ आवश्यक है सब विद्यमान है केवल भक्ति का आदर्श अधिकाधिक उच्च होता रहा है संहिता के भागों में भय और क्लेश युक्त धर्म के चिन्ह पाए जाते हैं संहिता के किसी किसी स्थल पर देखा जाता है कि उपासक वरुण अथवा अन्य किसी देवता के सम्मुख भय से काप रहा है और कई स्थलों पर यह भी देखा जाता है कि उपासक अपने को पापी समझकर अधिक क्लेश पाते हैं किंतु उपनिषदों में इस प्रकार के वर्णन के लिए कोई स्थान नहीं है उपनिषदों में भय का धर्म नहीं है उपनिषदों में प्रेम और ज्ञान का धर्म है